रेडियो मधुबन आया के आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन गुल सुनते रहो मुस्कुराते रहो बन बन, आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन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 नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशियों को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं बर्ग जी जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और विशेष रूप से रक्षक के रूप में इन्होंने काफ़ी काम किया है और काफ़ी सम्मान इनको राष्ट्रपति से भी मिला हुआ है और टेडेक्स में भी इन्होंने अपनी विशेष सेवा दी है तो इस तरह से अलग अलग का जो सोशल वर्क जिसको कहते हैं एन के माध्यम से अपना करते जाते हैं तो आज हम लोग उनकी जीवन यात्रा के बारे में किस तरह से इस रक्षा क्षेत्र में उनका योगदान इनके लिए उनको प्रेरणा स्रोत्र कौन रहे कैसी उनकी मनसा बनी इस ओर आने का वो सारी बातें हम लोग सुनने वाले हैं बरगस जी के द्वारा तो अगली आवाज़ आप सुनेंगे बरगस जी का स्वागत है आप कैसे हैं आप मैं बहुत बढ़िया आप सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ी सी और बातें हमें बताइए हाँ जी आ, आ, जैसे आपने कहा मेरा नाम भर्ग सेतु है मैं गांधीनगर सेक्टर 28 सेंटर से आ रही हूँ और पिछले तेरह वर्षों से एनिमल वेलफेयर रेस्क्यू कर रही हूँ ज्ञान में बचपन से हूँ जब से आ, मैं शायद बॉर्न होने वाली थी उससे पहले से मेरा परिवार ज्ञान में है तो मैं सीधा बाबा की बच्ची की तरह बॉर्न हुई जी जी और जैसे ही अब रिंगिंग स्परिचुअलिटी के साथ हुआ तो उसने बहुत हेल्प किया शेप अप करने को मेरे लाइफ में कि क्या करना है लाइफ में वो बहुत क्लियर हो गया बहुत ही यंग एज में तो ज्ञान ने वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया बिल्कुल तो ये जो एनिमल रेस्क्यू का काम जो आप कर रहे हैं कितना समय से कर रहे हैं और इस और कैसे आए आप टू 11 से ह्यूमन्स विथ ह्यूमैनिटी नाम से एक ग्रुप स्टार्ट किया था फ्रेंड्स के साथ अच्छा uh, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि हमारे सोसाइटी में हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत ज़्यादा एनिमल्स होते हैं और हम जैसे बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे इंसान ह्यूमन् uh, वैसे हो गए जो इनटॉलरेंट हो गए हैं हमें वो समझने की शक्ति नहीं हम साथ नहीं रह सकते सबके साथ तो वैसे ही हमारे पड़ोस में एक परिवार था उनको हमारे वहाँ पे जो छोटे पपीज थे एनिमल के जो पिल्ले थे छोटे बच्चे उनसे उनको तकलीफ़ होती थी बहुत ज़्यादा और कॉन्क्रीट बन गए है रोड तो सफ़ाई नहीं हो पाती थी तो वो वहाँ पे गंदगी करते थे उस वजह से उन्होंने उनको फेंक दिया था अच्छा अच्छा उठाकर कहीं और एरिया में जा छोड़ दिया था और उनके मदर हमारे घर पर रोते थे बिकॉज Uh, मेरे फादर मेरे पेरेंट्स दोनों ही हमने पहले से ऐसा सीखा है कि हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं उनकी भी हमें देखभाल करनी चाहिए mm -hmm. तो उसकी मदर आकर रोने लगी और फिर हमने ढूंढने की कोशिश की नहीं मिला हमने तब मैं टेंथ स्टैंडर्ड में थी तब हमने एक एनजीओ को अप्रोच किया उन्होंने हमें हेल्प की वो बच्चों को वापस लाने में उस दिन रियोलाइज हुआ जैसे बोलते हैं न ज्ञान वो एक, एक स्पार्क होना स्पार्क वैसे स्पार्क हो हुआ कि हम इंसान बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं बाकियों की लाइफ का भी hmm. तो हमें hmm. वो हक नहीं है hmm. तो भले बाकियों को करने दो पर मुझे मेरा पार्ट क्लियर हो गया कि आई वॉन्ट टू हेल्प एनिमल्स जिसका हम बहुत इजीली हम डिसीजन लेते हैं लाइफ का सो सिंस देन मैं एनिमल रेस्क्यू कर रही हूँ धीरे धीरे जर्नी बढ़ती गई 2019 में मैं एक टेलीविज़न शो में गई hmm. उसके बाद टीम बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो गई क्योंकि मैसेज बहुत लोगों तक पहुंचा वो तो अब कुछ 2800 लोगों का टीम है 2800 से 3000 पूरे इंडिया में हम लोग रेस्क्यू करते हैं और कोई भी फंड या डोनेशन नहीं लेते हैं अरे वाह जी, जी जी बहुत अच्छी बात आपने है आपने बताया और किस तरह से बना ये धीरे धीरे आप स्प्रेड कैसे करते गए इन चीज़ों को <laughs> अच्छा तो लक्ष्य तो जैसे सूक्ष्म होना है वैसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य भी सूक्ष्म होना है कि इसको एंड करना है नॉट टू एक्सपांड ऐसा सोसाइटी ऑफ ऑफकोर्स वो पता है कि संगम युग में है कि वो नहीं हो पाएगा लेकिन जितना हो सके उतना उदारता और एम्पथी से हम लोग अगर रहे तो तो अल्टीमेट गोल तो ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन को बंद करो ऐसे सोसाइटी में रहे जहाँ पर सब लोग साथ में रहे mm -hmm. लोग देखते हैं जैसे कि यहाँ पे अगर कोई जानवर है उसको थोड़ा लंगड़ा रहा या कुछ तो मैं उसको दवाई दे दूंगी चार पांच लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम कभी कुछ हुआ तो बुलाएंगे वैसे इनिशियली मैसेज पास हुआ टेलीविजन शो के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी ज़्यादा हेल्प हो गई कि अब कोई भी सिटी या कोई भी स्टेट में किसी को ज़रूरत होती है तो वो हमें अप्रोच करते हैं हम हर एक सोशल मीडिया पर हमारा कॉन्टैक्ट प्रोवाइडेड है तो वो हमें अप, अप्रोच करते हैं टीम से कोई भी रिस्पॉन्ड करता है उस चीज़ को अच्छा अच्छा तो इसमें किस तरह का कार्य होता है फिर उसके बाद अच्छा आ, पहली बात आ, जैसे बोलते हैं ना ज्ञान में भी कि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है तो उससे सूक्ष्म रीति समझ होगी तो वो ज़्यादा आसानी से काम कर करने में हेल्प करता है कि कभी कोई जानवर बहुत ज़्यादा तकलीफ में मरने आ, के लिए वो अपनी अंतिम घड़ी में भी है तो हमें दुख नहीं होता हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये उसका पार्ट था इतना प्ले करके जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं उसको प्यार दें उसको आखिरी सांस उसकी अच्छी हो तो आ, ये समझ पहले एनिमल रेस्क्यू और वेलफेयर की समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है नहीं। आ, ऐसा नहीं कि मुझे जानवर पसंद है तो मैं उसको ज़िंदा रखने के लिए कुछ भी करूँ कोई भी दवाई दूँ वो कष्ट दूँ शरीर को और वैसा नहीं हमारे पास शेल्टर नहीं है Hmm. कोई भी शेल्टर नहीं है uh, कानून और एथिकल लॉ दोनों ऐसा बोलता है कि जो जानवर जहाँ पे पैदा हो उसको वहीं रहने दो उसको वहाँ से अपने uh, इच्छा के लिए हटाओ नहीं अपने uh, लाभ के लिए तो हम वहीं पे जैसे कोई एरिया में एक्स एरिया में इंजर्ड है एनिमल हम वहीं पे जाके उसको जितने दिन ट्रीटमेंट देनी हो वहाँ पर जाकर देते हैं इससे दो चीज़ होती है वो एनिमल को हीलिंग फास्ट होता है क्योंकि वो अपने घर में रहता है और hmm. सेकेंड वहाँ के सोसाइटी वाले लोग हमें जब देखते हैं कि ये लोग रोज आके कर रहे हैं हमारे एरिया के जानवर को तो उनमें भी वो उदारता बढ़ती है कि नहीं हमें भी करना चाहिए अल्टीमेटली वो हमें बोलते हैं कि अब आप बताओ हम उनको दवाई देंगे तो हम ब्रिज क्रिएट करते हैं सोसाइटी में mm. जहाँ पे हम हमारे जैसे और लोगों को बनाएँ जैसे हम यज्ञ में कहते हैं कि और लोगों को ज्ञान दो वैसे ही हम वहाँ पर भी ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स वी आर ह्यूमन बींग्स और हमें को एग्जिस्ट करना है नेचर के साथ तो वो को एग्जिस्टेंस के लिए वी ट्राई टू बिकम द ब्रिज बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और जो राष्ट्रपति के द्वारा आपको जो है विशेष रक्षा सम्मान मिला है उसके बारे में बताइए वो यात्रा कैसी रहे हाँ जी वो रक्षा मंत्री पदक है वो हर साल किसी एक को दिया जाता निर्मला सीतारमन तब के जो डिफेंस मिनिस्टर थे 2019 में उनके द्वारा मुझे मिला था 2018 थाउजेंड एटीन संडे था मदर्स डे था आ, मैं एनसीसी नेवी में बेस्ट कैडेट रह चुकी हूँ आर्मी एयरफोर्स नेवी के बीच तो और मैं स्विमर हूँ ऑलरेडी तो ऐसा भी नहीं था कि आ, कुछ तालीम ना हो और मैंने कोई एक्ट किया था ऐसा नहीं था तो उस दिन वहाँ पे हम पिकनिक के लिए गए थे मेरी रेस्क्यू टीम के साथ जी। और आ, वो नदी महीन नदी है वडोदरा में रसलपुर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता है तो जो नॉन स्विमर होते हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहता है तो मैं सामने की ओर चली गई क्योंकि स्विमिंग आता है तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ और वहीं दो लड़के आ रहे थे सामने से कोई अन दोनों डूबने लगे कुछ गाँव के लड़के बैठे थे उन्होंने कूद के एक लड़के को निकाला दूसरा दिखना बंद हो गया था नहीं, नहीं। तो मैं थोड़ा हाइट पे थी मैं वहाँ से कूदी अगेन मुझे हाइट्स का बहुत ज़्यादा फियर है पर वो कुछ टच हुआ था मैं कूदी अंदर और, और काफ़ी टाइम बारह तेरह मिनट के बाद उसका देह मैं बोलूँगी बॉडी क्योंकि जब मैं बाहर लाई थी वो लाइफलेस था वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था कार्डेक अरेस्टेट में था मेडिकल टर्मिनोलॉजी में तो उसको बाहर लाई सी दिया और बाबा ने उसका कुछ और पार्ट लिखा होगा तो वो रिवाइव हुआ 2018 में ये चीज़ हुई उसके बाद रक्षा मंत्री पदक मिला अगेन टेलीविजन शो में इनवाइट किया बहुत सारी ऐसा रिकॉग्निशन मिला गवर्नमेंट के तरफ से ऑल मैं अभी इस इंसिडेंट को बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हूँ क्योंकि 2021 में उस लड़के ने आ, वो लड़का अव्यक्त हो गया उसने अपना शरीर छोड़ा नहीं, नहीं। उसी समय उसी हफ्ते के दौरान मैंने 13 मई को बचाया था वो 8 मई को उसका डेथ हो गया 2021 में नहीं, नहीं। तो मैं उसको रिपीट नहीं करती हूँ चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया अपना अनुभव को और अभी जैसे कि आ, रेडियो के माध्यम से हम लोग सब चीज़ें सुनते हैं रेडियो लिसनर्स भी हमारे गुजरात राजस्थान के आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आप क्या बताना चाहेंगे और ख़ास करके यूथ के लिए हाँ जी ये बाबा बहुत एक अच्छी बात कहते हैं कि लाइफ में प्योरिटी एम्पथी और क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है अभी दो दिन पहले एक भाई से बात हुई और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि सॉयल और सोल का डिफरेंस आई और यू का डिफरेंस है सिर्फ तो जब तक हम आई की बात करते हैं तो हम अभी तो इतना हो गया है कि पत्ते भी अगर झड़ते हमारी गाड़ी पे तो हम पेड़ काट देते हैं क्योंकि कचरा लगता है हमें पत्ते भी तो हम नेचर को जब हम कचरा समझने लगे तो ऑफकोर्स हम कलयुग की तरफ है लेकिन उसी में अगर हम थोड़ा अलर्ट रहे हमारे आसपास कि अगर वो सब भी नहीं होगा तो जो अंत आने वाला है वो और मुश्किल हो जाएगा hmm. हमारे लिए तो हम सबके साथ उस टाइम पकड़ के रहेंगे शायद वो एक टहली भी हमें मदद कर दे वो एक टहनी भी हमें मदद कर दे वो इजी पासज के लिए तो मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइफ में बहुत चीज़ें आएगी जाएगी hmm. लेकिन एक एम्पिथी ऐसी चीज़ है हम बोलते हैं कि कर्म साथ लेकर आते हैं हम और कर्म साथ लेकर जाने भी वाले और कुछ नहीं लाते mm. तो हमारे कर्म वैसे होने चाहिए जहाँ पे हम किसी को तकलीफ़ तो ना दे लेकिन अगर कोई तकलीफ़ पहुँचा रहा है तो उसकी मदद करें हम तो प्लीज़ भी एम्पथेटिक अराउंड और बहुत ज़रूरी है एक खाना ना दे पाओ पर किसी के सर पे एक बार हाथ भी रख दो ना तो उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, है। चलिए आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को आपकी बात दिल तक पहुँची होगी और जैसे कि आपने कहा ब्रह्मा कुमारी आप बचपन से ही जुड़े हुए हैं तो ब्रह्मा कुमारी का एक आद अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए ये अनुभव ऐसा है कि मेरी मम्मा मुझे बोलती है मेरी आ... मदर लौकिक मदर मुझे बोलती है कि मैं टू एंड हाफ मंथ्स की थी और बड़ोदरा दादी हृदय मोहिनी जी गुल दादी आए थे सेंटर पर तब नया बना था वहाँ पर और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और मम्मी मुझे लेकर बाहर निकल रहे थे क्लास से तो दादी ने बोला कि नहीं रुको बेटिया को लाओ और तब उन्होंने मुझे गोद में लिया और बोला कि ये एंजल सोल है कि ये आई है सेवा करने वैसा ही एक एक्सपीरियंस ओम शांति भवन पांडु भवन में हम, आ, मेरे फादर के फूफा जी समर्पित हैं अच्छा। चंपक भाई तो उन्होंने मुझे पूछा था जब मैं छः साल की थी कि क्या बनना है क्या करोगे <laughs> तो तब मैंने कहा था कि मैं ज्योत से ज्योत चलाऊँगी तो शायद बस वो वो चीज़ अभी भी मुझे बार बार रेपिटेटिव छो बताते हैं तो पता चलता है कि पर्पस ऑफ़ लाइफ इज़ क्लियर जी, जी. तो बोलते हैं ना ज्ञान में आकर पर्पस ऑफ़ लाइफ क्लियर हो जाता है तो एटलीस्ट ये लौकिक जीवन का तो क्लियर है कि सेवा करनी है क्या करनी है <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद और जाते जाते एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे रेडियो के सभी सुनने वालों को बहुत सुंदर दुनिया है हमें ही बनानी है हमें उसी का भाग है हम सुंदरता बाहर ढूंढते हैं हम खुद सुंदर बन जाएंगे जैसे कहते हैं मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है हम खुद मंदिर बन जाएँ तो लाइफ बहुत सिंपल ईजी और बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाता है <laughs> जी, जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और अपने ब्रह्मा कुमारी का सुंदर अनुभव सुनाते हुए और जो चीज़ बचपन से हमारे साथ चलती है तो निश्चित तौर पे वो फलीभूत हो जाती है और एक ब्लेसिंग की तरह हमारे साथ लाइफ में चलती रहती है जो आपके साथ हुआ तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में हमने बहुत ही सुंदर अनुभव भार्ग सती जी का सुना और आशा करूँगा कि आप सभी को कहीं कही ना कहीं उनके जीवन में दूसरों के प्रति जो करुणा है प्रेम है एनिमल जो रेस्क्यू करना है या जानवरों की जो सेवा करना है तो निश्चित तौर पर कभी कभी आज के समय में ऐसा लगता है कि हम लोग घर के आसपास में अगर कोई जानवर दिखता है तो हम उसको भगा देते हैं और जबकि वो हमारे लिए हमारे आस पास में रहकर हमारा प्रोटेक्शन भी करता है लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते देखिए कभी कभी हम लोग नहीं रहते हैं तो दूसरा कोई अनजान व्यक्ति आता है तो वो उसके लिए जो है चिल्लाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे से उनका इनडायरेक्टली कनेक्टिविटी है लेकिन वो चीज़ें आज के समय में कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है और न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से और भी सारी चीज़ें जो है मुश्किल हो गए कई बार हम लोग सड़क किनारे भी बहुत सारे ऐसे पशुओं का मरा हुआ देखता है लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हिम्मत नहीं करता कि उसको कम से कम साइड तो करे क्लियर करे उसको रखे एक जगह पे या उसको उठा ले और ज़मीन में गाड़ दे वो भी चीज़ें नहीं कर पाते हम लोग तो इतना हमारी मानवता जो है कहीं ना कहीं इमोशन लेस हो रही है भावना शून्य हो रहे हैं हम लोग तो हमारी भावनाओं को हमेशा जो है पना दे और सबके लिए प्यार रखे सबके लिए सहानुभूति रखे और जीवन में हर जीव ईश्वर की रचना है तो उसका सम्मान करने से आपका सम्मान बढ़ता है इन्हीं शुभारशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कते रहोशियों जिंदगी को सजाते रहो रेडियो में सुनते रहो मुस्कुराते रहो